आज 10 अगस्त 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहत का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम इस स्पंदिका पढ़ने के क्रम में तृतीय जो हमारा तृतीय निषंद है जो विभूति निषंद है इसका अध्ययन हम पिछले हफ्ते चालू कर चुके हैं निश्चंद मतलब होता है धारा तो ये तीसरी धारा है इन तीन धाराओं के बारे में हम वैसे तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग बीच में आते हैं जुड़ते हैं तो इसलिए जरूरी है कि हम उस बात को फिक्स दोहराएँ तीन धाराओं में से प्रथम धारा जो है प्रथम निश्चंद वो है स्वरूप स्पंदन नाम का पहला निश्चंद है यानी पहली धारा का नाम है स्वरूप स्पंद इसके अंदर ये बत, ये बताता है कि परमेश्वर ने अपने आप से सृष्टि का निर्माण किया और पूरा ब्रह्मांड एक इकाकित रहे इससे अलग हो कोई अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते इससे अलग होकर कोई ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता, इससे अलग अपने आप को दर्शक के रूप में रख के कोई संसार में कोई काम नहीं कर सकता कोई सोचे कि मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूं, ऐसा तो असंभव है तो यही बात विज्ञान भी बोलता है कि हम सब एक यूनिट जैसे कि एक मटकी रखी है और मैं मटकी को देख रहा हूँ तो मेरी चेतना ने उस मटकी को तस्दीक किया इंडोर्स किया है ना मान लिया कि हाँ ये मटकी है मैंने देखी तो दोनों चीज़ें वो मटकी और मेरी चेतना का इंडोर्स करना है मेरी चेतना का स्वीकार करना है कि मैं मटकी को देख रहा हूँ दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं एक की अनुपस्थिति में दूसरा दूसरे नहीं होती यानी अगर चेतना वहानी है तो तस्दीक नहीं होगी और मटकी वहानी है तो भी तस्दीक नहीं होगी तभी होगी जब मटकी भी है और चेतना भी है तो ये बात तर्कसम्मत लगती ऋषियों को कि दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है एक ही चीज़ें क्योंकि एक अनुपस्थित तो तो है दूसरी अनुपस्थित मटकी नहीं है तो मटकी का एहसास भी नहीं है और एहसास करने वाला है एहसास करने वाला नहीं है तो फिर मटकी है नहीं है उसका कोई मायना ही नहीं क्योंकि आप कैसे कह सकते होगी मटकी और अगर जैसे तुमने कहा कि हाँ है इसका मतलब आपने उसका एहसास करा इसका मतलब यह है कि जो संसार है और जो संसार को देखने वाला है उन दोनों में फर्क है नहीं है ये दो चीज़ें दिखाई देती हैं पर दोनों एक ही हैं संसार और संसार को देखने वाला अभिन्न है ये इतना वैज्ञानिक सत्य है कि इसको हम बार बार बोलेंगे तभी जा हमारे दिमाग में समझ में की बात है वो सत्यपूर्ण वैज्ञानिक है क्योंकि कोई मटकी की अनुपस्थिति में मटकी को हम तस्दीक नहीं कर सकते और मटकी के देखने वाले की अनुपस्थिति में भी मटकी को तस्दीक दोनों हमेशा एक साथ ही होते तो इसका मतलब है कि दोनों में कोई भेद नहीं है दोनों एक ही चीज है तो देखने वाला और ये संसार एक ही चीज है और जैसे ही हम उसको देखते हैं हम उसका निर्माण करते जो हम कहते हैं कि हम उसको तस्दीक करते हैं ऋषि कहते हैं तो उसका निर्माण करते और वही बात क्वांटम भौतिकी भी कहती है आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो भी यही कहता है कि हम हमारे विश्व का निर्माण करते हैं और हमारा विश्व हमारे बिगड़ नहीं है हमारा विश्व है हमारा ही प्रोजेक्शन है हमारा ही विकास है और जब हम इस सत्य को जान जाते हैं तो हमारे भीतर शिवत्वता पैदा हो जाती है मतलब हम अपने आप को वास्तविक में हमारे अंतस के अंतस के अंतस के सत्य को पहचान जाते कि हमारा जो सबसे गहरा सत्य क्या है सुपरफिशियल सत्य तो कहते हैं मैं रामलाल हूँ ये सुपर मैं ब्राह्मण हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं भारतीय हूँ ये हमारे सत ही सत्य हैं जो बदल सकते मैं कहूँ मैं जवान हूँ तो थोड़े देर बाद बूढ़ा हो जाऊँगा तो हमारा वो सत्य थोड़ी है सत्य की आध्यात्मिक परिभाषा ये है कि जो समय और काल से न बदले वो सत्य जो आज भी वही है जो कल भी वही था और कल भी वही रहेगा वही सत्य जो यहाँ पर भी वही है वहाँ पर भी वही है वहाँ पर भी वही है वही सत्य है, तो सत्य की परिभाषा ये है जो काल और समय दो के सीमाओं से बाहर है और इसीलिए उसको हम महाकाल कहते हैं जो परम सत्य क्योंकि वो समय की सीमाओं से परे है इन समय की सीमाओं के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता तो महाकाल मतलब समय का स्वामी यानी समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं जा सकता तो सत्य की परिभाषा ये जो समय और अंतरिक्ष दो के फेरे में उसको कुछ भी असर नहीं हो कई चीज़ ऐसी हैं मैं बोलूँगा कि मैं तो महेश्वर में हूँ ये परम सत्य नहीं है क्योंकि कल मैं जाके जब इंदौर जाऊँगा तो मैं नहीं बोल सकता कि महेश्वर में ये बदल गया समय के साथ बदल गया अंतरिक्ष के साथ बदल गई बात इसलिए परम सत्य वो है जिसको आप समय की कसौटी पे कसो चाहे अंतरिक्ष की कसौटी पे कसो वो नहीं बदलता समय का उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अंतरिक्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दो चीज़ें जब उसको छू नहीं सकती वही परम सत्य तो इस सत्य की अवधारणा का हृदय के अंदर बीजारोपण या बोधन तब होता है जब हम इस सत्य को जान लेते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मेरा ही स्वरूप और यही अंदर का बोध है वही शिवत्वता है वही शिवोहम हम तुलसीदास जी कहते थे कि जाना तो तुम ही तुम ही हुई जाएंगे है ना जो तुमको जान लेता है वो राम जी के लिए कहते थे कि जो राम जी को जान लेता है वो स्वयं राम जी हो जाता है मतलब राम जी को जानना ही राम जी हो जाना है ये बात ये भी फिर वो कि वही वैज्ञानिक सत्य बता रहे हैं तुलसीदास जी चाहे तुम कहते हो कि बहुत कम पढ़े लिखे थे अनपढ़ थे लेकिन तुलसीदास जी ने एक आधुनिक विज्ञान के एक मोटे सत्य को उन्होंने एक ही लाइन में बताते कि जान अब तुम्ही तुम्हें हुई जाए जो तुमको जान लेता है वो तुमसे अभिन्न हो जाता है और वो जो इस ब्रह्मांड के सत्य को जान लेता है वो शुरू हो जाता है जो मटकी के सत्य को जान लेता है वो मटकी से अभिन्न हो जाता है वो और मटकी में कोई फर्क नहीं ले जो तो संसार के सत्य को जान लेता संसार उससे अभिन्न हो जाता तो क्योंकि सत्य यही है परम सत्य कि दो है ही नहीं अंतिम सत्य है कि दो नहीं है इसलिए इसका नाम है अद्वैत इस विज्ञान का जो धारणा का या भावना का जो नाम है वह है अद्वैत अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं हाँ। हम कहते हैं तो फिर इसको एक ही क्यों नहीं बोलते दो नहीं क्यों बोलते है? इसके भी पीछे कारण है एक एक संख्या है जो सापेक्षिक है जो शून्य से बड़ी है दो से छोटी है पर यहाँ पर तो वो निरपेक्ष रूप से अकेला है वहाँ पर दो की संभावना ही नहीं है तो हम उसको जब एक बोलेंगे तो फिर हमारे मन में दो की संभावना आ जाएगी इसलिए वो कहते हैं अद्वैत जो दो नहीं वो ये नहीं कहते एक लेकिन वो कहते हैं अद्वैत अद्वैत का मतलब है कि जहाँ पर किन्हीं दो की संभावना ही नहीं है ना वो पूर्ण विश्व एक इकाई है इसलिए उसको अब तो पहला जो हमारा स्वरूप स्पंद नाम का पहला निश्चंद या पहला चैप्टर पहली धारा थी वो ये भी बताती है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से जिसको हम परमेश्वर कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का नाम ही परमेश्वर और पूरा ब्रह्मांड क्या है मेरी चेतना का प्रोजेक्शन है मेरी चेतना का प्रसार विकास मेरी अपनी चेतना जिस जो चेतना मैं बोल रही कि मैं तब तक ही बोलती जब तक इसमें चेतना है ये चेतना जब चली जाती है तो प्राण चला जाता है सांस चली जाती है शरीर गिर जाता है और वो फिर मिट्टी हो जाता है तो इसके अंदर जो मैं बोलने वाला है जो इस शरीर में जब तक रहता है और मैं बोलता है तो अपन कभी शांत चित्तक तो घर घर पर फुर्सत में बैठे हों आँख बींच के सोचें मैं कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है कि मैं हूँ कौन बोल रहा है कि मैं ऐसा करूँगा मैं चलूँगा ये कौन बोल रहा है ये शरीर तो नहीं बोल सकता तो है तो जड़ है हमको मालूम है जब ये अंदर से प्राण निकलने आएंगे तो ये शरीर तो मिट्टी जैसा खत्म हो जाएगा तो शरीर तो नहीं बोल सकता ये जिबान भी नहीं बोल सकते ये मन भी नहीं बोल सकता क्योंकि उस समय मन भी नहीं रहता जब इसमें से चेतना चली जाती तो वास्तव में वो चैतन्य ही है जो अंदर से बोल रहा है कि मैं हूँ तो ये जो मैं बोलने वाला है इसके ऊपर अगर हम ध्यान केंद्रित करें इस पर अपना गहराई से ध्यान करें तो हम अपने वास्तविक सत्य को पहचान पाएंगे और ये जो सत्य छोटा मोटा सत्य है हमारा ये सत्य कि मैं रामलाल हूँ और श्यामलाल और हिंदू हों और ब्राह्मण और हिंदुस्तानी और महेश्वरी वासी हूँ ये सब सत्य समय के साथ बिखर जाएँ मैं मनागर वासी था तो आज महेश्वरवासी हो गया मैं जवान था तो बूढ़ा हो गया मैं स्वस्थ था तो बीमार हो गया क्या है मेरी परिभाषा वास्तविक मेरा वास्तविक परिचय क्या है जो समय के साथ बदले वो तो वास्तविक परिचय नहीं है मैं कह 10 बज रही तो 10 मिनट बाद बोलोगे कहाँ अभी दस सवा दस बज गए लेकिन सत्य नहीं है यह दस बज गए ये भी सत्य नहीं है और मैं कौन हूँ इस बारे में मेरे शरीर के बारे में कहे गए कोई भी वक्तव्य सत्य नहीं है इसके बारे में परम सत्य वो है जो कभी भी नहीं बदले मैं इस शरीर में रहने वाली चेतना हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ वही मेरा वास्तविक परिचय है और वही इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है क्योंकि वो सनातन चैतन्य है जो सदा था सदा है सदा रहेगा सनातन क्यों इस सनातन शब्द का मतलब होता है जो समय से न बंधा हो जो समय से बंधा हो वो सनातन नहीं हो सकता सनातन वही हो सकता है जो समय से पूर्व से अवस्थित हो समय की अवधारणा कहीं ना कहीं शुरू हुई जब अंतरिक्ष बना क्योंकि बिना अंतरिक्ष के समय नहीं रह सकता आइंस्टीन ने गणित से भी सिद्ध कर दिया कि जब अंतरिक्ष होगा तभी समय रह सकता है इसको उन्होंने स्पेस इस टाइम नाम दिया हमारे ऋषियों ने उसे दिक्काल कहा था उसी का नाम एक ही शब्द में आइंस्टीन बोलते थे स्पेस टाइम और हमारे ऋषि बोलते थे दिक्काल वो दिक्काल शब्द आपको परमार्थ सा सार में भी पढ़ने को मिल जाएगा स्पंद में भी मिल जाएगा और ऋषियों के जो वक्तव्य हैं इनकी व्याख्याएं हैं उसमें भी पढ़ने को मिल जाएगा इसलिए हम उनको बोलते हैं दिक्काल कलन विकलम है न दिशा और काल जिसके अंत को नहीं पकड़ सकते एक मनुष्य का अंत पकड़ सकता है कि मर जाएगा दस साल बाद बीस साल बाद पच्चीस साल बाद कहाँ तक जाएगा समय उसको पकड़ लेगा अंतरिक्ष उसको पकड़ लेगा कहां तक भाग के जाएगा अंतरिक्ष उसको पकड़ जाएगा लेकिन एक मात्र शिव है जो दिक्काल कलन विकलम कलन का मतलब होता है नापना और दिशा और काल से उसको नापना असंभव है उसको नहीं कह सकते वो कितना बड़ा है उसको हम ये नहीं कह सकते कितनी उम्रदार है क्यों क्योंकि वो समय का जनक है समय का जनक और समय उसी से निकला है तो वो नापने के लिए कोई भी टैप उतनी बड़ी चाहिए जितना बड़ा कोई आइटम है अगर आपके पास इतनी सी टेप है और बोले कि तुम यहाँ से अभी धामनोद तक की जगह तो ना पाओ तो कैसे ना संभव नहीं टेप बड़ी बहुत बड़ी चीज एक बात बताओ हम अब बचपन में वैसे कहानी वो पढ़ते थे मैथमेटिक्स पढ़ते थे कि एक पिता की उम्र आपने पुत्र से दुग्नी है ना तो पिता की उम्र अगर इतनी है तो कितने वर्षों बाद पुत्र की चौथाई हो जाएगी पिता से तीन चौथाई इस प्रकार के गणित पढ़ते थे क्या कितने भी समय बाद वो पिता से बड़ा हो सकता चाहे जो उनसे मैथमेटिक्स लगा ला वो पिता से बड़ा नहीं हो सकता पिता के बराबर भी नहीं हो सकता यही स्थिति समय और काल की है अंतरिक्ष और समय कभी भी शिवत्वता से तो छू नहीं सकती क्योंकि वो उससे निकले हैं वो उस से बड़े कैसे हो सकते हैं या उसके बराबर भी कैसे हो सकते हैं उसको नाप लें इसलिए ऋषियों ने कहा है कि दिक्काल कलन विकलम दिशा और काल के द्वारा उसको नापना असंभव है ये हमारे मतलब परमेश्वर की अवधारणा है हमारी अवधारणा ये नहीं है कि इस मूर्ति में है इस रूप में है हमको मूर्ति से रूप से किसी से कोई आपत्ति नहीं जो अपने अपने घर में हम जैसी पूजा करते करते लेकिन हम ज्ञानपूर्वक जब परमेश्वर का अर्चन करेंगे तो हमारी अर्चना में जान आ जाएगी प्राण आ जाएंगे अन्यथा हम निष्प्राण अर्चन निष्प्राण जब 40 साल तक भी करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा इस बात की वार्निंग इस बात की एहतियात आपको पहले से दे दी जाती है कि आप न्यास करो जब आप पूजा करो तो आप न्यास करो न्यास करने को के यहाँ पर मेरी लक्ष्मी जी का वास है यहाँ मेरे शिव जी का वास है यहाँ नारायण जी का वास है यहाँ पर मेरे हृदय के अंदर रुद्र का वास है इस तरह से तो हम पूरे शरीर को देवता बना लेते हैं और उसके बाद हम फिर परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा करने के पीछे क्या है आरंभिक रूप से हमारे देवताओं को हम अपने भीतर उपस्थिति उसकी महसूस करें तभी तो अंतिम रूप से परम शिव की उपस्थिति हमारे भीतर हमको समझ में आएगी तो इस अंतिम सत्य को समझने के लिए हम न्यास से शुरू करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं कि पूजा में परमेश्वर को अलग और अपने को अलग समझते ये पूज्य है और मैं पूजक इन दोनों के बीच में एक पर्दा है कहाँ का पर्दा है महानता का पर्दा है परमेश्वर महान है और मैं दीन दिनहीन गरीब वो सर्वशक्तिमान है और मैं असहाय अनाथ इस तरीके से मैं अपने आप को मानती हूँ मानने में भक्ति के भाव में कोई बुराई नहीं है भक्ति के अंदर हृदय में जो भी भाव आते हैं वो परमेश्वर से मोहब्बत करने के प्रेम करने के भाव आते हैं लेकिन हम जड़ता के मारे लोग परमेश्वर से डरने लगते हैं उसको अपने से अलग दूर मानने लगते हैं परमेश्वर से मोहब्बत करने से डरते हैं परमेश्वर से प्रेम करने से डरते हैं क्यों डरते हैं क्योंकि हम उसको ऊपर अपने को नीचे उसको बहुत दूर किसी और लोक में समझते हैं। जब तक हमारा ज्ञान का दरवाजा बंद है तब तक हमारी पूजा निरर्थक हो जाती है। तब तक हमारी अर्चना पूजा सब निरर्थक हो जाती है। तब तक हमारे जप भी निरर्थक जाते हैं। आपको कई लोग मिलेंगे जो बोले हम चालीस बरस हो गए रोज में 21 माला जपता हूँ मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने वो माला माली उंगलियों से जपी है और चित्तों से जपी उसको हमने उसको हमारे अंतरात्मा से कभी नहीं जपी इसको साधारण भाषा में गुरुदेव बोलते हैं पहले तुम माला जपो राम राम करो फिर राम तुमको जपेगा पर उस स्थिति तक हम कहाँ पहुँचेंगे हम कहते तो राम क्यों जप तो हम तो तीन दिन गरीब राम हमको कैसे जपेगा हम राम को जपते रहेंगे और वो जबते जबते ज़िंदगी बच बीत जा, जाती है हमको राम का एहसास ही नहीं हो पाता क्योंकि राम ही तो राम की माला जप रहा था और किसी में तो क्षमता ही नहीं है कि माला जप पे राम की राम की माला राम ही जप सकता है और वो जपने वाला खुद को ही नहीं पहचानेगा तो उसको कैसे एहसास होगा परमेश्वर तो परमेश्वर का एहसास ऐसा है जो मेरा अपना वास्तविक स्वरूप है वही परमेश्वर बाकी सब प्रेम के लिए करो भक्ति के लिए करो भक्ति में प्रेम में कुछ बुरा ही नहीं है हम तो कहते हैं एक लोग आलोचना करते हैं कि ज्ञान मार्ग के लोग नीरस हो जाते वो बोलते हैं कि वो अकर्मण्य हो जाते हैं वो कहते हैं कि वो आलसी हो जाते हैं क्या काम करना है संसार नि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर ऐसा होता तो कृष्ण जी लड़ाई करने के पहले अर्जुन को ज्ञानी क्यों बनाते उन्होंने ज्ञानी बनाने के बाद उसको कहा अब लड़ाई करो अब तुम्हारी लड़ाई दिव्य हो जाएगी अगर ज्ञान के पहले तुम लड़ाई करते तो उस लड़ाई में पाप हो जाता तो गुरु को तीर लग जाता चाचा को तीर लग जाता काका को तीर लग जाता भाई उससे हाथ वध हो जाता है तो वो अपने आप को मेरे हथ गुरु को तीर लग गया मेरे हाथ ऐसा हो गया वो हमेशा इस अज्ञान में जीता उससे जब सत्य का ज्ञान हुआ कि मेरा कर्तव्य क्षत्रिय की तरह इस अपने मातृभूमि की रक्षा करना है मेरा कर्तव्य है कि मेरा अधिकार है और इसके राह में जो भी आता है गलत तरीके से जो इस राह पे आता है जो रोकता है वो वध का अधिकारी उसको व कर कर दिया जाएगा वो अपनी मृत्यु स्वयं बुला रहा है और फिर कोई भी हो चाहे राक्षस आ जाए जा, चाहे मेरे गुरु आ जाए मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं वो तभी कर सका जब उसे ज्ञान मिल गया और उन्होंने ज्ञान कर्म की शिक्षा दे दी ज्ञान कहता है करो लेकिन करने की भावना बदल जाती करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो महत्तर उद्देश्य हो गया कि मैं अपना जो डिवाइन ड्यूटी है मेरी जो नैसर्गिक मेरे अधिकार है, जो हैं जो नैसर्गिक कर्तव्य उनका मैं पालन कर रहा हूं ना कि मैं अपने स्वार्थवश अपने जीव को चटकरे लेने के लिए किसी जीव को मार रहा हूं या स्वार्थवश किसी को मार रहा हूं कि ताकि जब देश तो तेरा है अधिकार तो तेरा अपने तेरे को मारूंगा और फिर खुद बैठूंगा उसके ऊपर क्योंकि मेरे को भोग करना है राजा बन के भावना से जब तुम लड़ाई करोगे तो ये लड़ाई अधर्म की लड़ाई हो जाएगी लेकिन वो धर्मयुक्त क्यों हुआ क्योंकि उसको वो जो डेढ़ घंटे में उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया परमेश्वर ने उस गीता के ज्ञान से वो ज्ञानी हो गया उसके बाद में उसके लड़ाई दिव्य हो गई इसलिए कोई ज्ञानी व्यक्ति जो कुछ करता है वो दिव्य होता है अगर आप अपने स्वरूप को जानते हैं उसके बाद में आप जो कुछ भी करते हो गलत तो करोगे नहीं और जो करोगे वो दिव्य ही होगा इसलिए अपने भीतर की दिव्यता चलाने के बाद में आप जो कुछ भी करते हो जैसे आप उस समय निष्प्रह हो जाते हो यानी किसी विशेष आग्रह नहीं होता आपका जैसे आप दो टीमें खेल रहे हो तो आपका आग्रह होता नहीं, नहीं इंडिया जीतना चाहिए यार पाकिस्तान हार जाना चाहिए ये आपका आग्रह होता है हमेशा एक हमारा आग्रह होता है झुका होता है बायस होता है हम प्रियोडाइज्ड होते हैं जब व्यूअर होते हैं देखते हैं लेकिन हम आग्रह से देखते हैं कि ऐसा हो हम बड़े खुश हो जाते हैं अपनी टीम हार गई तो हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम खेल में रुचि नहीं हमारे सिर्फ जीतने में रुचि और आध्यात्मिक व्यक्ति की खेल में रुचि है अच्छा खेल देखा आनंद आ गया दोनों अपने पराया कोई है नहीं जब ये भावना आती है तो हम खेल का वास्तविक आनंद लेते हैं यही फर्क समझ में आ जाता हमको कि संसार में हमको जब दिव्यता में पैदा होती है तो क्षोभ का नाश हो जाता है हृदय में आनंद का स्थाई वास हो जाता है क्योंकि जो कुछ भी होता है उसमें हमको दिव्यता का आनंद प्राप्त होता है हमको अच्छा हमारा साथ हो हमारे वालों के साथ हो ऐसा लगे और दूसरों के साथ बुरा होता रहे ये भावना होती रहेगी तब तक दुनिया का जिंदगी का आप आनंद ले नहीं सकते इस फिर यहाँ पर एक पेज कई लोग कहते हैं अच्छा तो फिर क्या है अपन हिंदुस्तान पाकिस्तानियों को दे दें चीनियों को दे दें फिर वही गलती कर रहे हैं हम अपने कर्तव्य से भागने की नहीं कह रहे हैं आप अपना जो कर्तव्य है एक अपने इस देश में पैदा होने वाले नागरिक के नाते हमको इस देश की रक्षा करना है बिल्कुल रक्षा करना है लेकिन वो रक्षा करने का आपका तरीका दिव्य हो जाएगा अगर आप ज्ञान के साथ करोगे तो और अज्ञान के साथ करोगे तो अलग दोनों बातें वही है जो कृष्ण ने ज्ञान के साथ में लड़ने का अवसर दिया था अर्जुन तो ये हम जब परमेश्वर के स्वरूप को जानते हैं तो हमारे भीतर दिव्यता जागृत हो जाती है जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि जाना तो तुम्हें तुम्हें भी जाए वही बात पहले बार स्वरूप में हुआ कि जाना तो तुम्हें पहली बात उन्होंने स्वरूप निश्चय में बताया कि तुम कौन हो तुम्हारा स्वरूप क्या है इस विश्व का स्वरूप क्या है और तुम्हें उस विश्व के स्वरूप में कोई भेद नहीं है ये पहला निश्चिंद था अब जैसे ही तुम जानते हो तुमसे तो जी की दूसरी लाइन थी तुम्ही हुई जाए वो है हमारा दूसरा निशंध दूसरा निशन्द क्या होता है सहज होता है जब हमको सहज विद्या अंदर से उत्पन्न है सहज विद्या और असहज विद्या फर्क है असहज विद्या बाहर से आती है डॉक्टर कैसे बनना इंजीनियर कैसे बनना व्यापारी कैसे बनना किसी को तिकड़म में कैसे फंसाना षड्यंत्र कैसे करना कैसे टैक्स की चोरी करना कैसे टैक्स बचाना कैसे अपनी टांग निकालना ये सब चीज़ें हैं असहज विद्या जो बाहर से आती हैं, हमको संसार में जीने की और चतुराई की कलाएँ सिखाती लेकिन सहज विद्या अंदर से आती और जो सहज विद्या का स्वामी है वो कैसा हो जाता है इस बात को हालांकि उदाहरण हल्का फुल्का दे रहा हूँ मैं आपको हल्का लगेगा लेकिन राज कपूर ने एक गीत गाया था क्या क्या कहा था उन्होंने कि सब कुछ सीख सीखा हमने ना सीखी हो होशी यारी एक गीत है ना कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी हो होशी यारी यानी हमको चालबाजी नहीं आई क्यों कि हम यहाँ पर अंतर्बोध के स्वामी हैं हिंदुस्तानी लोग अंतर्बोध के स्वामी हैं हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं तो हमको चालबाजी आएगी कैसे हमारे षड्यंत्र आएंगे कैसे यानी सहज विद्योदय आपको इन सब चीज़ों से दूर कर देता है और सहज विद्या जागृत करने का जो सबसे पहला गुण है व्यक्ति में वह है रिजुता रिजुता का मतलब होता है सरल सिंपल आपका व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो यार आदमी को समझना बड़ा मुश्किल है ऐसे व्यक्ति होता है और ऐसा एक आदमी होता है जो बिल्कुल पानी की तरह सरल होता कि नहीं यार गुस्सा आया तो गुस्सा कर लेगा लड़े लड़ लेगा बाकी इसके दिल में कुछ नहीं रहता है अंदर से खुश मिलाया करता है आज लड़ाई कर ले कल फिर भी मौका से बोलता है क्योंकि उसके हृदय में वो गांठें नहीं पाली उसने इसलिए वो व्यक्ति अंदर से सहज सरल प्रसन्न बच्चे की तरह और मासूम होता है वही व्यक्ति सहज विद्योदय का स्वामी हो सकता है इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के स्वरूप को, को समझें तो हमारे व्यक्तित्व की जो कलुषितता है जो हमारे व्यक्तित्व के भीतर जो कठिनाई जो ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हमारे कैसे ग्रंथियां होती हैं एक उच्चता की ग्रंथि होती है कि हम कुछ हैं तुम सब नीचे हो एक उच्चता की और एक हीनता की ग्रंथि होती है अरे बापे मैं कौन इतने बड़े बड़े लोग कलेक्टर के सामने मैं कैसे बात करूँ मंत्री जी के सामने मैं कैसे जाऊँ है ना बड़े नीचे से हम दुखी दरिद्र की तरह हो जाते हैं या फिर हम अपने पति वाली कुर्सी भी बैठ जाते हैं हम बोलते हैं कि हम कोई चीज़ है कौन आता है हमारे सामने ये दोनों ग्रंथियाँ ये दोनों ग्रंथियाँ परमेश्वर के बोध से आपको दूर ले जाती चाहे वो उच्चता की ग्रंथी हो या हीनता की ग्रंथी जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स इंसान को परमेश्वर के बोध से दूर ले जाते वही है जो सहजता से सबको अपने जैसा समझता है और तुम कलेक्टर भी हो तो हम तुमको गले लगाएंगे अगर तुम चोर भी हो कोई बात नहीं गले लगाएँगे तुमको तो समझाएंगे तुम अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हो तो तुम बहुत बड़े इंसान भी हो तो हमारे को बड़ा अच्छा लगेगा आपसे आपको हम आपकी ऊंचाइयों की और आपकी उपलब्धियों की तारीफ करेंगे मिलेंगे लेकिन हम आपके सामने नीचे सर झुका के गर्दन झुका के आँखें झुका में क्यों रहेंगे आपके सामने आप अगर कलेक्टर हो प्रधानमंत्री भी हो तो हम उसे सहजता से मिलेंगे अगर आपको चोर उचा के बदमाश हत्यारे के साथ भी होगा उससे भी सहजता से मिलेंगे क्योंकि ये सहजता हमारी कभी खोएगी नहीं और तो वही हो सकता है सहज विद्योदय का स्वामी वो तो तुम्ही तो हो ही जाएगी जो परमेश्वर हो जाता है उसे पूरा प्र, ब्रह्मांड अपना विकास दिखाई देना रहा कि तुम सब कुछ मेरे हो मेरे अपने हो ये क्या होता है कि ये ऐसा हृदय जो सरल हृदय होता है है तो ना उसको हम कई बार कवि हृदय बोलते उसका हृदय बड़ा कवि हृदय है हुँ? सिंपल हार्टेड है उसके हृदय के अंदर कलुषित बिल्कुल भी नहीं है एक शायर है भोपाल का मैंने अभी दिमाग से नाम उतर लिया तो जब जबरदस्त वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो वो एक दिन बैठा था होटल में बड़ा उदास ये सत्य घटना बता तो पत्रकार लोग आ गए वहाँ पे तो उनको पूछा वो स्वयं तो मुस्लिम था उनको पूछा गया कि आपको इस घटना के बारे में कैसा लगा हिंदुओं ने तो बहुत मुस्लिमों को पीटा मारा ऐसा किया तो उसने एक बहुत सिंपल सा और बहुत गजब का जवाब दिया उसने एक ही लाइन बोली जो मरे वो भी मेरे अपने थे मारने वाले थे वो भी मेरे अपने थे यानी दोनों मेरे लिए बराबर से मह, क्या बताऊं? जब मे मेरा मेरा जिस शरीर ही मेरे खिलाफ हो जाए मैं किसको दोष दूँ अगर मेरे हाथ से मेरे गाल पे मेरी उंगली अगर मेरे आँख में चली जाए तो बोले मैं इस उंगलियों को का क्या काट के फेंक दूँगा ये उंगली भी मेरी अपनी और ये मेरी आँख भी मेरी अपनी अगर ये उंगली मेरी आँख में चली जाए तो चाहे इस उंगली को काट के फेंक दूंगा बोले उंगली भी मेरी है और ये आँख भी मेरी है और यही दिव्य दृष्टि यही यूनिवर्सल विजन है ये हमको अपने में ये प्रैक्टिकल टिप्स से छोटी छोटी बात कि ये अपने में ये सहज विद्या का उदय होने का अवसर देना चाहिए सहज विद्या उदय होना चाहती है हम उसको सप्रेस कर देते हैं क्यों इस ये संसारिक कलाबाजियाँ सीखने की चल कैसे हम संसार में सबको पछाड़ के आगे निकल जाएंगे और सत्य ये है कि हम सबको पछाड़ के जो जितने आगे निकल जाते हैं लौटने का रास्ता उतना लंबा हो जाता है कि परमेश्वर तो सबसे पीछे चल रहा है जो सबको पछाड़ के आगे निकल जाता है उसको ईश्वरीय एहसास के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पहले बात तो उसको दिशा बदलना पड़ती और उसके बाद में उन सारे रास्तों से वापस आना पड़ता जिन रस्तों से वो सबको पछाड़ के आगे निकल जाते इसलिए फिर हम उसी बात पर आ जाए कि परमेश्वर को स्वरूप को समझने के बाद जाना तो तुम्हें तुम्हें हुई जाए और उसके लिए हमको अपने में जो योग्यता विकसित होती है नैसर्गिक रूप से विकसित होती है परमेश्वर को स्वरूप को जानोगे ये अपने आप विकसित होगी तो उस नैसर्गिक विकास को मत रोकिए हृदय में कभी कभी किसी अपराधी के प्रति भी संवेदना आती है तो उसको मत रोकिए अपने आप उसके प्रति भी संवेदना होना चाहिए सचमुच में एक योगी या एक आध्यात्मिक व्यक्ति या एक यूनिवर्सल पर्सन किसी दूसरे की नज़र से संसार को देख सकता है अपने विरोधी की नज़र से भी संसार को देख सकता है सिर्फ मैं मेरी ही नज़र से संसार को देखूं तो मैं पक्षपात करूंगा कि मेरी नज़र में तुम खराब हो लेकिन वो खराब व्यक्ति जिसको हम खराब कह रहे हैं हम कभी उसकी नज़र से भी तो दुनिया को देखें कि वो क्या सोचता है वो क्या महसूस करता है क्या है उसका दर्द क्यों वो वैसा है जैसा है क्यों वो एंटी सोशल बन गया क्यों वो समाज का विरोधी हो गया क्या हम उसकी दृष्टि से कभी संसार को नहीं देख सकते किसी ने हत्या कर दी हम उसका बिल्कुल बुरी तरह से विरोध करेंगे लेकिन क्या कभी उसकी दृष्टि से भी संसार को देखेंगे कि क्या थी वो परिस्थितियाँ क्यों उसने ऐसा किया आज उसके हृदय में क्या हो रहा होगा हमारे लिए एक संसार के हर व्यक्ति के नज़र से संसार को देखने की क्षमता हमें होना चाहिए ताकि हम दूसरों के नज़र से इस विश्व को देख सकें इसलिए जैसे कहते हैं तुम्हारी आत्मा तुम्हारी आत्मा तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा सब एक इनमें कोई भिन्नता नहीं है जैसे अगर 50 शीशियों के अंदर जल की एक एक बूंद रख दी जाए तो क्या है? हम क्या वो बूंदें आपस में लड़ाई करेंगे अरे तुम भी समुद्र हो मैं भी समुद्र हूँ तुम भी अवसर पा समुद्र में हो सकता है कि उसमें से एक बूंद जल्दी गिर जाए नाली में और वो नदी में होते हो समुद्र में दूसरे दिन पहुँच जाए हो सकता है एक बूंद हजार बरस तक किसी इंजेक्शन के शीशे में पड़ी रहे तब जाके कहीं उसकी मुक्ति हो ये ऐसे ही हैं हम भी इस शरीर से इस आत्मा की मुक्ति आज हो सकती है या हजारों साल के इंतज़ार के बाद यह अवसर है सिर्फ मनुष्य जन्म में इसके बाद ये अवसर शायद है बरसों या सैकड़ों वर्ष न मिले क्यों कि हम आज जो कर रहे हैं इन कर्मों के फल से मुक्त होने का अवसर भी अभी जो है और हमने कई जन्मों में जो कर्म किए हैं उनसे मुक्त होने का अवसर भी आज ही है आगे आने वाले समय में हम अपने आप को इन कष्टों से मुक्त नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने आज जो कर्म किया है और वो फल का जनक है तो हो सकता है उसके फल में कल जाके हम छिपकली बन जाएं उसमें कौन सा कार्य करेंगे जिससे हमको मुक्ति मिले कुत्ता बन जाएं बिल्ली बन जाएं गाय बन जाएं पहाड़ बन जाएं पेड़ बन जाएँ पता नहीं हम क्या बन जाएँ जड़ चेतन कुछ भी बन सकते हैं तो उन सबको बनने के पहले मनुष्य हैं आज तो इस अवसर का उपयोग करें और हम अपने स्वरूप को चिंतन करके समझें इससे बड़ा पुण्य का कोई काम ही नहीं है मनुष्य जन्म में और पुरुषार्थ का भी कोई काम नहीं क्योंकि ये सब करते से सारे स्वार्थ दूर हो जाते हैं ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और योगी सबसे बड़ा स्वार्थी होता है वो अपने आप को ही जानता है और उससे वो अपने समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है कई जन्मों के किए गए कर्म तो दूसरा इस निश्चंद है हमारा सहज है। जो सहज विद्या हमारे हृदय में उत्पन्न होती है वो सहज विद्योदय का ये जो बात है सहज विद्या ये होती कि है कि पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है और ये बात विज्ञान सम्मत, जो क्वांटम भौतिकी बोलती है थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बोलती है एक दो मिनट में वो भी बात बताए तो कि अनसर्टनिटी मतलब होता है अनिश्चितता तो निश्चितता किसके गुण है जड़ संसार का निश्चितता एक पत्थर को फेंको जिधर फेंका जिस दिशा में जिस बल से फेंका वो उसको फॉलो करते वहीं गिरेगा जहां पर तुमने उसको टारगेट किया क्योंकि उसका अपना कुछ निर्णय उसमें शामिल नहीं है लेकिन चेतन संसार इस निश्चितता को नकारता है नकारता है मैंने अपने मित्र को एक थप्पड़ मार दिया क्या आप निश्चितता से कह सकते हो कि क्या होगा कल हो सकता है वो मेरे को दूसरा थप्पड़ जड़ दे जोर से बोलते दे अपने से खत्म ये भी हो सकता है कि उस समय दुखी होकर चला जाए दूसरे दिन आके पूछे कि और भैया क्या हो गया था कल ये ये भी हो सकता है यही मेरा हाथ पकड़ के, के यार भैया क्या बात है नाराज़ क्यों क्या पता क्या है आपके चेतन्य में ये एक ही प्रयोग में रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है आप कह सकते हो कि जब भी मैं हाइड्रोजन को यहाँ जलाता हूँ तो पानी बनता है हाइड्रोजन को मैंने माचिस लगाई कि पानी बना किताब में भी लिखान करके देखो आप बराबर हाइड्रोजन का जलाओगे तो पानी बनेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का पानी बनेगा लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता मैंने कि उस प्रयोग को हम करके देखें एक दो दोस्तों को थप्पड़ लगा के देखो ऐसा होगा ऐसी किसी किताब में लिखा है हो नहीं सकता यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टनिटी यानी यही है अनिश्चितता के सिद्धांत की मूल बात ये बात जब वैज्ञानिक प्रयोगों के अंदर शामिल हो गई तो आंखें फटी रह गई कि हरे प्रयोगों के रिजल्ट तो हम पहले से तय कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा कैसे हो रहा है कि जो देखता है उसके हिसाब से रिजल्ट बदल जाता है क्योंकि हम अभी तक जो प्रेक्षक था जो प्रयोग कर रहा था उसको अलग करके देखते थे इसलिए प्रयोग ऐसा लगता था कि जल संसार के लेकिन जब संसार के प्रयोगों में चेतनता शामिल हो जाएगी तो निश्चितता हट जाएगी चेतना निश्चितता की विरोधी है और इसी का नाम है स्वतंत्र शक्ति क्योंकि वो स्वतंत्र है शिव स्वतंत्र है मर्जी आएगी वो ऐसा करेगा उसकी मर्जी पर किसी का कोई बस नहीं चलता और यही जो मर्जी है इस मर्जी का नाम है मां अम्बा दुर्गा शक्ति स्वातंत्र काली यही है काली यही है चैतन्य यही है अम्बा यही है दुर्गा जो परमेश्वर की इच्छा शक्ति का नाम है और वही इच्छा शक्ति आपके पास भी है क्योंकि आप भी तो शिव हो इसलिए आपके भी शिक्षा आज मर्जी आए आ गए आप मर्जी आए नहीं आए आश्रम में कौन रोक सकता है क्यों? क्यों क्या आप अपनी मर्जी के स्वामी हैं लेकिन उतने बड़े स्वामी नहीं हैं जितना वो है क्यों क्योंकि आप इस शरीर में समय और अंतरिक्ष से बंधे हुए हो इसलिए आपकी स्वतंत्रता है तो सही शिव जैसी तो थोड़ी जरा कम है क्योंकि आप शिव की तरफ स्वतंत्र नहीं हो कि इच्छा करते ही वो सबको संपन्न हो जाए और जो शिव है उसकी इच्छा निर्बाध है क्योंकि वो शरीर से बंधा नहीं है उसका कोई शरीर ही नहीं वो सब कुछ ही उसका शरीर है दोनों बातें सत्य और वो किसी समय से बंधा नहीं है वो माँ के पहले बच्चे को पैदा कर दे माँ बाद में पैदा क्यों वो समय से भी बंधा हुआ नहीं इसलिए हम चूँकि समय से और अंतरिक्ष से बांधे हैं इसलिए हमारी एक अपनी सीमाएँ हैं जिन सीमाओं के अंदर ही हम कार्य कर सकते हैं इसलिए हम जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं क्रम कार्य यानी क्रमबद्ध कार्य हम कोई भी कार्य क्रम से अलग हटके नहीं कर सकते अगर हम कहते नहीं बच्चे को पहले पैदा करो मां को, को बाद में करेंगे आप नहीं कर सकते आप बोलेंगे नहीं पहले चित्र बना लो फिर कागज और रंग बाद में ले आएंगे, आप नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रम के बगैर आप कोई कार्य को संपन्न नहीं कर सकते लेकिन शिव के साथ बाध्यता नहीं है क्योंकि वो अक्रम कार्य कर सकते वो विक्रम कार्य कर सकता है मैंने क्रम के विरुद्ध काम कर सकता है इसलिए उसका एक नाम है विक्रम विक्रम का मतलब होता है जो क्रम का आधीन नहीं है वो क्रम से बंधा हुआ नहीं है वो किसी भी क्रम का गुलाम नहीं है इसलिए उसका नाम है विक्रम और वो काल का गुलाम नहीं इसलिए उसका नाम है अकाल काल का स्वामी इसलिए उसका नाम है महाकाल ये सभी परमेश्वर के जो नाम हैं पर्यायवाची उनके पीछे रहस्य बिना कारण ऐसा नहीं कहा गया और जो तीसरा हमारा जो मिशन है जिसको हम अब शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे जनरल बात में अच्छा समय लग गया तो हम उसको अगली बार से शुरू करेंगे शुरू के हम तीन सूत्र पढ़ भी चुके हैं लेकिन उनको पाँचों सूत्र को फिर से हम अगली बार प्रयोग में लाएँगे तो तीसरा जो है वो है विभूति स्पंद नाम का तीसरा निशंध इस विभूति स्पंद का मतलब होता है हमको अब यौगिक योग्यता प्राप्त होगा विभूति का मतलब होता है सुपर पावर यानी जो हमको जो सांसारिक लोगों को शक्ति प्राप्त है उससे अलग शक्ति प्राप्त हो जाती है अब वो शक्ति दो तरह की हो सकती है एक निरंजन और एक संजन एक शक्ति ये हो सकती है जिस शक्ति के द्वारा हम जाओ तुमको तबियत ठीक कर दी जाओ तुमको बच्चे की नौकरी लग जाएगी जाओ तुम ऐसा कर लो ये प्रकार से जब हम किसी के हित करने लग जाते हैं तो हम गिर जाते हम उन शक्तियों को खो देते हमने एक अवसर को खो दिया क्योंकि उस समय जैसे ही हमको वो यौगिक शक्तियाँ प्राप्त होती उन यौगिक शक्तियों का दुरुपयोग शुरू हो गया हमने उसके अपने वालों का आशीर्वाद देने लगे अगर हम कहेंगे जाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी इसका मतलब किसी और की योग्य व्यक्ति की नौकरी तुमने छीन ली और उसको दे दी यौगिक शक्तियों ने ये तो कर दिया दूसरे की नौकरी छीन के आपको दे दी लेकिन इस पाप का भागी कौन हुआ जो योग्य व्यक्ति जिसको नौकरी मिलना थी उसकी नौकरी छीन के आपको दे जाओ तुम्हारे बच्चे की नौकरी तो अब इस पाप का भागी कौन हुआ इस पाप को करने की वजह से वो आशीर्वाद देने वाला पापी हो गया उसके पुण्य का क्षय हो गया ऐसे क्षय होते होते उसका वापस संसार में पुनरागमन फिर हो जाता है एक सामान्य व्यक्ति की तरफ फिर जन्म लेने लग जाता है ये हमारा उद्देश्य नहीं इस जीवन में हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम वापस आए तो फिर हमारी राह कहाँ इसलिए हम उसका निरंजन उपयोग करते यानी हमारा अपने स्वार्थ के लिए हम निरते इनको इच्छाओं को कुचल के हम उसके आगे बढ़ जाते हैं जब हमको लगता है कि हमारे में कुछ योग्यता है किसी को हम बोल दे ऐसा हो जाता है कभी कभी हम कहते के तरफ बुरा हो जाएगा हम अपनी जीवन काली कर लेते हैं क्यों क्योंकि हम किसी से घृणा करते हैं और हो सकता है कि हमें हम योग्य शक्ति हाँ तो उसका बुरा हो जाता जा तो कल मर जाएगा वो मर जाएगा। इससे इस संसार का भला हो चाहे बुरा हो लेकिन तुम्हारा जरूर बुरा हो जाएगा जिसने बोला उसका जरूर बुरा हो जाएगा जिसने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी उसका जरूर उसका तो भला हो बुरा हो बात की बात है लेकिन तुमने जिसने आशीर्वाद दिया इस तरह का वो आशीर्वाद देने वाला पाप का भागी जरूर बन गया उसने अपने पुण्य का क्षय कर लिया यही बात ये तीसरे निश्चंद जिसको हम विभूति निश्चंद बोल रहे हैं जिसके अंदर जो विभूतियाँ इंसान को मिलती हैं सहज विद्योदय के बाद में उन विभूतियों के बारे में बताएंगे और वो विभूतियाँ कैसी होती है? आप रोजमर्रा के प्रयोग में उन विभूतियों का अनुभव कर सकते हो आप चाहे योगी नहीं हो आपने बहुत साधना नहीं करी हो सहज विद्योदय भले ही अभी बहुत मामूली खाली एहसास हुआ हो आपको कि हाँ सहज विद्योदय क्या है परमेश्वर को के बारे में खाली जाना है तो कुछ एक बूंद तो ज्ञान है हमको भले बहुत ज़्यादा नहीं है उसके बावजूद आप इन विभूतियों का स्वयं अनुभव कर सकते हैं, अपन अगली बार इसमें डिस्कस करेंगे इन विभूतियों को स्वयं आप अनुभव कर सकते हो कि हम में ये योगिक क्षमताएं हैं उन योगिक क्षमताओं का आप आंक सकते हो रोजमर्रा में अभी इसी वक्त इतना कठिन नहीं है उन यौगिक क्षमताओं को आप अपने भीतर है ये सिद्ध कर सकते हो बात इतनी छोटे छोटी छोट ले हम ऑब्जर्व नहीं करते हम देखते ही नहीं वो आई गई हो जाती है हमारे लिए बात लेकिन वो जब हम आप उस चिंतन के साथ में हम आप उस संसार के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो बातें आई गई नहीं हो जाएंगी वो बातें हमारे लिए सत्य हो जाएंगी इसलिए आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली बार हम ये सहज विद्योदय के बात का जो चैप्टर है उसको फिर से शुरू करेंगे तब तक के लिए और अगली बार का, का कार्यक्रम फिलहाल तो ये तय किया कि मैं तो उपलब्ध हो पाऊँगा चौबीस तारीख को चौदह दिन बाद लेकिन इस बीच में अगर आप सब लोग यहाँ आएंगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग आइए अगले गुरुवार को आपस में डिस्कस करिए हम तो आइए है ना तो आइए डिस्कस करिए कुछ स्वाध्याय करिए जो भी आप कर सकें वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सार्थक समय बिताएं घंटे दो घंटे का जल्दी से